दया कुर या जगत में नही रो थीर कोई जैसोवास सरा को ये जग हो मोती को ते सो ये संसार विनसी जाय चिन्ह कमें दया प्रभु प्रभुरदार ता मात तुम रे गए तुम भी भय दया आज में तुम चलो दया हो होशियार बड़ो पेट है काल को नेक ना कहूं अगा राजा राना क्षत सब कुली ले जाय बिन शत बादर बाद बसी नव में नाना भांती इमर दिसत कालबस तवन उपजे साती कार्लमार्क्स का प्रसिद्ध वचन है कि धर्म अफीम का नशा है कार्लमार्क्स को धर्म का कुछ भी पता न होगा क्योंकि धर्म को छोड़कर सब अफीम का नशा है धन की दौड़ पद की दौड़ नशा है धर्म है एकमात्र नशे से जागने का उपाय हम सब जीते हैं सपनों में और इसलिए उससे अपरिचित रह जाते हैं जो सत्य है सत्य से परिचय ना बने तो सुख संभव नहीं सुख सत्य से परिचय की सुगंध है सपने में जिए तो दुख ही निर्मित होगा क्योंकि जो नहीं है उससे सुख पैदा नहीं हो सकता जो नहीं है वो बार बार पीड़ा देगा तुम लाख उपाय करो वह हो ना सकेगा जो नहीं है नहीं है जो है वही है धर्म का अर्थ है जो है उसकी तलाश अधर्म का अर्थ है जो नहीं है उसकी आकांक्षा मनुष्य मांगता है बहुत कुछ जो नहीं है और कोई उपाय नहीं है उसके होने का और किसी तरह तुम आयोजन भी कर लो अपने सपनों का तो भी तुम भीतर रिक्त रह जाओगे क्योंकि सपनों के भोजन से कब किसका पेट भरा सपने के जल से कब किसकी प्यास मिटी सपने से भरमा सकते हो उलझा सकते हो सपने से तुम जीवन को काटने की व्यवस्था कर ले सकते हो व्यस्त रहोगे लेकिन कभी कुछ पाना सकोगे किनारा कभी भी ना मिलेगा सपने का कोई किनारा होता ही नहीं सत्य का किनारा होता है कठिनाई यह है कि जो सपने में दौड़ रहा है वो सत्य के विपरीत चलने लगता है सपना यानी सत्य के विपरीत तो जो सपने में दौड़ रहा है वो सत्य से रोज रोज वंचित होता जाता है सपना तो कभी पूरा होता नहीं जो पूरा हो सकता था उससे वंचित होता चला जाता है तुम्हारी मांग के कारण तुम जो हो सकते थे नहीं हो पाते तुम वही हो सकते हो जो तुम किसी गहरे तल पर हो ही बीज फूल बनेगा लेकिन वही फूल बनेगा जो बीज अभी भी है छिपा है प्रकट होगा परमात्मा का अर्थ है मनुष्य के भीतर जो छिपा है कभी किसी भक्त में कभी किसी संत में जो छिपा है वो प्रकट होता है लेकिन प्रत्येक मनुष्य उसी का बीज है लेकिन हमारी ऊर्जा और हजार दिशाओं में बहती इसलिए बीज को ऊर्जा मिलती नहीं बीज को पोषण नहीं मिलता तुमने ख्याल किया तुम जितने लगाव से बाजार जाते हो उतने लगाव से कभी मंदिर गए तुमने जितने प्रेम से रुपए गिने उतने प्रेम से कभी माला फेरी तुमने जितनी आतुरता से पद मांगा है उतनी आतुरता से परमात्मा को मांगा परमात्मा के दरवाजे पर भी तुम संसार ही मांगने जाते हो तुम्हारी मूढ़ता की कोई सीमा नहीं परमात्मा के द्वार पर भी तुम संसार को ही मांगने जाते हो तभी जाते हो जब तुम्हें कुछ संसार में जरूरत होती तुम परमात्मा से भी धन मांगते हो यश मांगते हो पद प्रतिष्ठा मांगते हो तुम परमात्मा से भी वही मांगते हो जो तुम कर रहे थे और अब नहीं कर पा रहे हो तुम अपने ही सपनों में परमात्मा का सहारा भी मांगते हो परमात्मा की तरफ तो तुम्हारी आंख ही तब उठेगी जब तुम्हें एक बात प्रत्यक्ष हो जाए कि हम जो भी मांग रहे हैं वो व्यर्थ है कूड़ा करकट है वो मिल भी जाए तो कुछ ना मिलेगा एक तो मिलने वाला नहीं फिर मिल भी जाए तो भी कुछ ना मिलेगा तुम सारे सम्राट हो जाओ सारे संसार के सारी पृथ्वी तुम्हारी हो तो भी क्या मिलेगा तुम भीतर तो यही रहोगे जो अभी हो ऐसे ही दुखे ऐसे ही चिंतित ऐसे ही अशांत ऐसे ही पीड़ित ऐसे ही परेशान शायद तुम्हारी परेशानी थोड़ी और बढ़ जाएगी क्योंकि सारी दुनिया की परेशानियां और तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएंगी कम तो नहीं होगी परेशानी धर्म अफीम का नशा नहीं है धर्म को छोड़ के सब अफीम का नशा है धर्म एकमात्र प्रक्रिया है जिससे हम नसों के बाहर आते हैं। धर्म नशा उतारने की विधि है। तो पहली बात ख्याल लें सपना क्या और सत्य क्या कसोटी कहां है कैसे हम जानेंगे कि जो हम देख रहे हैं वो सपना है कैसे हम जानेंगे पहचानेंगे कि जो हम मांग रहे हैं वो सपना है पहली बात सत्य को मांगना ही नहीं होता जो भी तुम मांगते हो सपना ही होगा मांगना ही असत्य को पड़ता है सत्य तो है ही सत्य के लिए तो सिर्फ आंख खोलनी काफी है मांगने की कोई जरूरत नहीं पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार पेबलो पिकासो एक बात बार बार कहा करता था लोग समझते थे कि अहंकार की घोषणा है दर्प है। मैं नहीं समझता चाहे पिकासो का कहने का ढंग दर्प भरा रहा हो लेकिन वो जो उसने कहा है सच के बहुत अनुकूल है बड़ा बेबुज़ अटपटी बात है कभी कभी चित्रकार मूर्तिकार संगीतज्ञ कवि ऐसी बात कह देते हैं जो धर्म की अटपटी बात के काफी करीब आ जाती है काफी करीब आ जाती क्योंकि तो कवि को कभी कभी झलक मिलती है सत्य की और कभी कभी मूर्तिकार और चित्रकार को भी जब बुद्धि से उसका संबंध टूट जाता है और हृदय में गहन प्रवेश होता है तो कुछ द्वार खुलते हैं कुछ झरोके खुलते हैं संत को जो मिलता है असीम वही कभी को मिलता है छोटे छोटे टुकड़ों में कभी कभी संत को जो सदा के लिए मिल जाता है कभी को कभी कभी उसकी झलक आती लहर आती पब्लो पिकासो कहता था आई डू नॉट सीक आई फाइंड मैं खोजता नहीं मैं पाता हूं इस वक्तव्य पर लोगों ने टिप्पणी की है कि बड़े अहंकार का वक्तव्य है कि मैं खोजता नहीं मैं पाता हूं लेकिन यह वक्तव्य बड़ा प्यारा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है सत्य को खोजना नहीं पड़ता सत्य को पाना पड़ता है लाओसू का प्रसिद्ध वचन है खोजा कि खोया क्योंकि खोज करने का अर्थ ही यह होता है कि तुम कुछ खोजने लगे जो है नहीं जो है उसने तो तुम्हें सब तरफ से घेरा है बाहर भीतर वही है खोजने वाले में भी वही है जिसको तुम खोजने चले हो वो तुम्हारे भीतर बैठा है वो तुम्हारी आंखों में से देख रहा है तुम उसे बाहरी थोड़ी देखोगे वो तुम्हारे रोए रोए में श्वास श्वास में समाया हुआ है जो है उसे खोजने की क्या जरूरत जो है उसे तो बस पालेने की जरूरत है मैं भी तुमसे यही कहता हूं परमात्मा को पालेने की जरूरत है खोजने की नहीं खोजा कि चूके खोज का मतलब ये होगा कि तुम हिंदुओं का परमात्मा खोज रहे हो मुसलमानों का परमात्मा खोज रहे ईसाइयों का परमात्मा खोज रहे हो खोज का मतलब होगा तो मनुष्य की धारणा का परमात्मा खोज रहे हो अगर परमात्मा को पाना हो सब धारणा छोड़ देना खोजना भी छोड़ देना बैठ रहना खाली हो जाना खोज से खाली जो मन है उसी में परमात्मा झलक आता है क्योंकि खोज से खाली मन में कोई तरंगे नहीं होती वासना नहीं तो तरंगों की दौड़ का कुछ पाना ही नहीं है कहीं जाना नहीं है तो तनाव कैसा बेचैनी कैसी उस विश्राम की परम दशा में परमात्मा तुम्हें सब तरफ से घेर लेता है उसने घेरा ही हुआ था उस विश्राम की दशा में तुम जान पाते हो लेकिन परमात्मा की खोज तो हम छोड़ें हम तो परमात्मा के पास भी क्षुद्र चीजों की मांग के लिए जाते तुमने अगर कभी प्रार्थना की और कुछ मांगा तो तुमने पाप किया अच्छा प्रार्थना ही मत करना मगर मांग वाली प्रार्थना तो कभी ना करना क्योंकि वो तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें परमात्मा का कोई पता ही नहीं है तुम उसका भी उपयोग कर लेना चाहते हो अपनी क्षुद्र वासनाओं के लिए किसी को मुकदमा जीतना है किसी का धंधा ठीक नहीं चल रहा है किसी की दुकान दिवाल निकला जा रहा है किसी को पत्नी नहीं मिल रही है इन बातों को मांगने तुम परमात्मा के पास मत जाना कल एक छोटी सी व्यंग कविता पढ़ने को मिली एक हिपिकट भक्त ने भगवान की बड़ी पूजा की उनकी मूर्ति के आगे अड़ा रहा जब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो गए एक पैर से खड़ा रहा भगवान को उसकी भक्ति का कर्जा चुकाना पड़ा मजबूरन आना पड़ा बोले भक्त हम प्रसन्न हुए तेरे सामने खड़े इस समय जाग ले जो तेरी इच्छा हो एक बार मांग ले भक्त बोला प्रभु मेरा यह बैल बाटम और बड़े बड़े बाल देखकर धोखा मत खाइए वर तो मैं खुद हूं एक कन्या दिलवाइए पर तुमने जब भी कुछ मांगा है जो भी तुमने मांगा है ऐसा ही हास्यास्पद ऐसा ही हसी योग्य प्रभु के सामने मांगने का अर्थ ही ना समझिए। क्या मांगा इससे फर्क नहीं पड़ता विवेकानंद रामकृष्ण के पास रहे विवेकानंद के पिता चल बसे और हालत बड़ी खराब छोड़ गए खूब कर्ज चुकाने का कोई उपाय नहीं घर में इतना आटा भी नहीं कि दो जून रोटी बन जाए विवेकानंद को उदास परेशान भूखा देख के रामकृष्ण का पागल तुझे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं जा मासे क्यों नहीं मांग लेता मंदिर में भीतर जा मांग ले जो मांगेगा मिल जाएगा रामकृष्ण ने कहा तो विवेकानंद गए लेकिन झेझकते झेझकते गए अब रामकृष्ण कहते हैं तो ना भी ना कर सके जाना तो पड़ा कोई घंटे भर बाद लौटे बड़े आनंद मग्न लौटे रामकृष्ण ने कहा तो मांग लिया विवेकानंद ने कहा क्या मांग लिया रामकृष्ण ने कहा अरे पागल भेजा था तुझे की तेरी तकलीफ है वो दूर करने के लिए कुछ मांग ले विवेकानंद ने कहा मैं भूल गया परमहंस देव तो फिर से जा विवेकानंद का मैं फिर भूल जाऊंगा रामकृष्ण का ऐसी तेरी स्मृति तो खराब नहीं भूल क्यों जाएगा विवेकानंद का पक्का मानिए मैं भूल जाऊंगा जैसे गया आंख से आंसू बहने लगे जैसे गया भीतर ध्यान की घड़ी पकने लगी डोलने लगा उस मस्ती में मैं भूखा ही नहीं था उस मस्ती में मैं गरीब नहीं था दीन नहीं था दरिद्र नहीं था उस मस्ती में कौन था मेरा जैसा सम्राट परमात्मा बरसने लगा मांगने की बात छोटी और पैसे मांगू और जब परमात्मा अपने को दे रहा हो तब मैं बीच में पैसे की बात ले सकेगा नहीं माने रामकृष्ण तो फिर गए लेकिन फिर खाली हाथ बड़े आनंद मग्न वापस लौटे तीन बार भेजा तीन ही बार वापस लौट आए और प्रार्थना न की वो जो मांग वाली प्रार्थना थी न की प्रार्थना तो की खूब डूबे गदगद हुए लेकिन मांगा नहीं रामकृष्ण ने गले से लगा लिया उस विवेकानंद को और कहा अगर तू आज मांग लेता तो मुझसे तेरे संबंध सदा के लिए टूट जाते आज तेरी परीक्षा हो गई तेरी कसौटी हो गई क्योंकि मांगना यानी प्रार्थना को खराब कर लेना है लेकिन हम मांग रहे हैं तुमने कभी बिना मांगे प्रार्थना ही नहीं की जब मांगना नहीं होता तब तुम प्रार्थना करते ही नहीं क्योंकि तुम कहते हो जरूरत क्या है? सब तो ठीक चल रहा है इसलिए सुख में भगवान याद नहीं आते दुख में आते मैं तुमसे कहना चाहता हूं जब सुख में याद आएंगे तभी याद आए दुख में याद आए भगवान असली भगवान नहीं क्योंकि तो दुख में तो तुम अपने दुख को दूर करने के लिए मांगने लगे सुख में मांगने को कुछ भी ना होगा कुछ देने को होगा प्रार्थना में अपने को उंडेलना मांगना मत देना मांगना मत प्रार्थना के परम क्षण में भक्त अपने को परमात्मा के चरणों में छोड़ देता दे देता अर्पित कर देता मांगता नहीं खोजा कि खोया यहां तो सब पालेने को है लेकिन पालने के लिए ऐसा मन चाहिए जो भिखारी का ना हो प्रार्थना पूजा अर्चना उपासना सब व्यर्थ हो जाती क्योंकि तुम्हारा भिखारी का मन पीछा करता रहता प्रार्थना में मांगने का अर्थ है तुमने बीज तो बोया और जहर सिंच दिया सब उल्टा कर डाला कुछ का कुछ हो गया इससे बेहतर है मत मांगना कम से कम बीज तो बचेगा मत जाना प्रार्थना करने कम से कम बीज विषाक्त तो ना होगा उसी दिन प्रार्थना करना जिस दिन अहो भाव से प्रार्थना हो जिस दिन तुम कृतज्ञता से प्रार्थना कर सको जिस दिन तुम अनुभव करो कि परम है उसकी कृपा इतना दिया है बिन मांगे दिया है अकारण दिया है योग्यता कुछ भी न थी फिर भी दिया है मुझे आयोग को भी दिया है मुझे अपात्र पर भी वर्षा की है जीवन दिया है प्रेम दिया है आनंद की क्षमता दी है संवेदना दी है सौंदर्य को देखने की इतना सब दिया है इसके लिए धन्यवाद देने जाना जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद बन जाएगी उसी दिन तुम पाओगे प्रार्थना से परमात्मा उतरने लगा जब तक प्रार्थना मांग रहेगी तब तक तुम संसार में खड़े हो चाहे मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे गुरुद्वारा में कुछ फर्क न पड़ेगा तुम खड़े बाजार में और ये जो बाजार है ये बाजार भी बाहर नहीं है ऐसा मत सोचना कि ये बाहर है इससे भी बड़ी भ्रांति हो रही ये बाजार तुम्हारे भीतर है, ये विचारों का जो मेला लगा है तुम्हारे भीतर है, ये जो सपनों का मेला लगा है तुम्हारे भीतर है, ये जो सपनों के घोड़ों पर सवार होकर तुम निकले जा रहे अनेक अनेक दिशाओं में ये तुम्हारे भीतर बाहर का बाजार तो तुम्हारे भीतर के बाजार की छाया है असली बाजार भीतर इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुम बाहर के बाजार से थक के जंगल की तरफ भागने लगते हो कि सन्यास ले लेते फिर चूक हो गई फिर चूक हो गई बाहर तो बाजार केवल भीतर के बाजार का प्रक्षेपण था असली बाजार भीतर है ये भीतर का बाजार छोड़ो फिर तुम बाहर के बाजार में भी पाओगे कि मंदिर फिर तुम दुकान पे बैठे भी पाओगे कि मंदिर मार्क्स को यह कहना पड़ा कि धर्म अफीम का नशा है क्योंकि उसने जिन लोगों को देखा वो सभी गलत धार्मिक थे और उसका भी कसूर नहीं क्योंकि हजार में ९९९ गलत धार्मिक होते मांगने वाले भिखारी की तरह गिड़गिड़ाने वाले परमात्मा को धन्यवाद देने का तो मन ही नहीं उठता शिकायत और शिकायत और फिर उसने देखा होगा इस तरह के लोग मंदिरों में जाके इस आशा में वापस लौट आते हैं कि अब मिलेगा अब मिलने की जो आशा है वही अफीम है अफीम का मतलब समझना अफीम का मतलब है आज तो ठीक नहीं कल सब ठीक होगा ये अफीम का सार है निचोड़ सत्व इसको जमा लो अफीम की टिकिया बन जाएगी अफीम का मतलब है आज तो दुख है कल सुख होगा कल निश्चित होगा इस जीवन में तो दुख है अगले जीवन में सुख होगा शरीर में तो दुख है लेकिन शरीर से जब मुक्त हो जाएंगे आत्मा विदेह होगी तब सुख ही सुख पृथ्वी पर दुख है लेकिन स्वर्ग में सुख होगा अफीम का अर्थ है आशा अफीम का अर्थ है कल का आश्वासन तो कल की आशा में हम आज को ढो लेते हैं हम कहते हैं ठीक है आज का ही दिन तो है गुजार लो थोड़ी सी देर और थोड़ी यात्रा और चल लो थके हो माना खींच लो थोड़ा और कल तो सब ठीक हो जाएगा और कल भी ऐसा ही था परसों भी ऐसा था कभी कुछ ठीक नहीं होता कल आ जाएगा फिर भी कुछ ठीक ना होगा कल भी तुम फिर परसों आने वाले कल की याद करोगे कि अब ठीक होगा अब ठीक होगा ऐसे बचपन बीत जाता कि जवानी जा में सब ठीक हो जाएगा ऐसी जवानी बीत जाती कि बुढ़ापे में सब ठीक हो जाएगा ऐसा बुढ़ापा बीत जाता कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा मगर कभी कुछ ठीक होता नहीं ठीक अगर कुछ होगा तो अभी होगा कल नहीं होगा कल यानी अफीम टालने वाला अफीम ची है अफीम ची क्या करता है टाल रहा है पत्नी बीमार पड़ी है सहा नहीं जाता एक अफीम की टिकिया खा ली भूल गया पत्नी इत्यादि मजे में हो गया जब उतरेगा नशा तब याद आएगी तब देखेंगे फिर टिकिया खा लेगा हानि लग गई नुकसान लग गया नशा कर लिया शराब पी ली कम से कम रात भर तो शराब के नशे में मस्त रहे सुबह जब होगी तब देखा जाएगा अभी तो ठीक हुआ देखेंगे टाल दिया दुख है उसको कल पे टाल दिया अफीम ने शराब ने एक बहाना बना दिया भूलने का विस्मरण का ना समझ स्थूल नशे करते हैं जिनको तुम समझदार कहते हो वो सूक्ष्म नशे करते पीड़ा थी बहुत गए मंदिर में भगवान से प्रार्थना करा है इस आशा से भरे लौट आए कि अब सब ठीक हो जाएगा क्या है उससे जैसे कि भगवान को पता ना था तुम्हारे कहने की जरूरत थी जैसे कि तुम न कहते तो उसे पता ही ना चलता और जैसे कि वहां कोई भगवान जैसा व्यक्ति बैठा है जो तुम्हारी सुन रहा है दीवालों से बातें कर रहे हो तुम तो अगर मार्क्स ने कहा तो एक हिसाब से तो ठीक ही कहा 999 आदमियों के संबंध में तो सच है कि धर्म अफीम का नशा है लेकिन उन 999 सौ निन्यानबे आदमियों को धर्म का कोई पता ही नहीं इसलिए मैं कहता हूं मार्क्स गलत है फिर भी गलत है उस एक आदमी को ही धर्म का पता है जो हजार में कभी एक है कोई बुद्ध कोई मीरा कोई दया कोई सहजो कोई कृष्ण कोई क्राइस उस एक को ही पता है उसकी ही जांच करनी चाहिए कि उसका धर्म क्या है उसका धर्म धन्यवाद है। अगर तुमने चीजों को उल्टा सीधा रखा तो बहुत अड़चन हो जाती प्रार्थना नीचे जब दब जाती है मांग ऊपर बैठ जाती सच तो यह है कि तुमने इतनी बार मांगा है कि प्रार्थना तक का अर्थ मांगना हो गया है प्रार्थना शब्द ही मांगने का पर्याय हो गया है तुमने इतना मांगा है कि प्रार्थना शब्द तक गड़बड़ हो गए जीवन को ठीक ठीक जमाना जरूरी है जो जहां है उसे वहां रखो चीजों को उल्टा सीधा मत करो अन्यथा बड़ी अर्चन होती एक व्यंग गीत में पढ़ रहा था हमारे शहर के पिछवाड़े धोनी रमाते हैं नदी के तीर, एक कलयुगी फकीर ताबीजों के निर्माता हैं, आधुनिक भाग्य विधाता हैं, परसों शाम उनके पास एक लड़का आया उसने रोते रोते बताया दिमाग का निकल गया है तेल तीन साल से हो रहा हूं बीए में फेल आप कोई ताबीज दिलवाइए इस साल मुझे बीए में पास करवाइए फकीर ने कहा दिमाग की तेजी के लिए दूध पिया करो जिंदगी को जरा ढंग से जिया करो लड़के ने कहा दूध दूध तो घर की खेती गाय तो है पर वह भी तीन साल से दूध नहीं देती फकीर ने कहा मेरे अजीज ये ले जाओ दो ताबीज एक अपने गले में और एक गाय के गले में डालना लड़का चला गया इतफाक की बात ताबीज अदल बदल हो गए लड़के का गाय के गले में गाय का लड़के के गले में यही भूल लड़के का सत्यानाश कर गई गाय तो बी पास कर गई लड़का आज तक रो रहा है मुरादाबाद में हलवाइयों की दुकान पर दूध ढो रहा है चीजों को उनकी जगह रखो नहीं तो ताबीजों की भूल बड़ी बड़ी मुश्किल झंझट खड़ी कर देती तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी दुकान घुस गई तुम्हारे ध्यान में भी तुम्हारी मांग घुस गई तुम्हारी प्रार्थना भी दूषित और कलुषित हो गई प्रार्थना को शुद्ध करो परमात्मा की फिक्र ना करो प्रार्थना को शुद्ध करो परमात्मा है या नहीं ये भी मत पूछो प्रार्थना को शुद्ध करो जिस दिन प्रार्थना शुद्ध हो जाती तुम्हारे पास आंख आ जाती उस दिन तुम जानते हो परमात्मा है न केवल इतना कि परमात्मा है उस दिन तुम जानते हो बस परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं उस दिन हर दिशा से उसी का संदेश आता है जीवन में तो मिलता ही है परमात्मा मृत्यु में भी उसी के दर्शन होते सुख में भी वही दुख में भी वही हार में भी जीत में भी फूल में भी कांटे में भी और जिस दिन परमात्मा सब तरफ दिखाई पड़ने लगता है उस दिन जीवन पहली बार घटा उस दिन तुम जन्मे इस जन्म को जन्म मत समझ लेना ये जो मां के पेट से जन्म मिला है यह तो केवल नाम मात्र का जन्म है ये तो केवल प्राथमिक शर्त पूरी हुई अभी असली जन्म होने को जिस दिन असली जन्म होता है उस दिन हम भारत में उस आदमी को कहते हैं द्विज दोबारा जन्मा वही असली ब्राह्मण जो दोबारा जन्मा जो फिर से जन्मा जिसने अपने को नया जीवन दिया नया अर्थ दिया नई भावभंगीमा थी जिसके जीवन में प्रार्थना का रंग चढ़ा जिसने प्रभु को याद किया अकारण आनंद से मग्नता से पुकारा नहीं कि मेरे लिए कुछ काम है इसलिए आ जाओ पुकारा कि यह मेरे हृदय का आनंद है कि तुम्हें पुकारूं। पुकारने में ही आनंद पाया पुकारने के पीछे आनंद नहीं पुकारने में ही आनंद पाया प्रार्थना की उसी में गतगत गत हुआ प्रार्थना में ही मिल जाए फल तो प्रार्थना सच्ची है प्रार्थना के बाद मिलता हो फल तो प्रार्थना झूठी है ये सूत्र आज के दया के मीठे हैं एक एक समझने जैसे हैं दया कुंवर या जगत में नहीं रहे थिरकोए जैसे बास सराय को तैसो यह जग होए। स्वप्न है यह जग जैसे बास सराय को जैसे रात रुके धर्मशाला में और सुबह चल पड़े धर्मशाला को घर मत समझ लेना वहां खूंटा गाड़ के मत बैठ जाना लगाव मत लगा लेना आसक्ति मत बांध लेना ऐसा ना हो कि सुबह धर्मशाला को छोड़ते वक्त रोची चीखो ला और लौट के पीछे देखो धर्मशाला घर नहीं है घर की अभी खोज करनी जिसने धर्मशाला को घर समझ लिया वो घर की खोज कैसे करेगा उसने तो कुछ का कुछ मान बैठा पत्थर को हीरा समझ लिया हीरे की खोज बंद हो गई पीतल को सोना समझ लिया सोने की खोज बंद हो गई सपने को सत्य समझ लिया सत्य की खोज बंद हो गई तुम्हें दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके जीवन में सत्य की कोई आकांक्षा ही नहीं क्या कारण होगा ये हो कैसे सकता है ये अनहोनी घटती कैसे इतने लोग और सत्य की कोई आकांक्षा नहीं कैसे जीते होंगे बिना सत्य को पुकारे बिना सत्य का सहारा लिए बिना सत्य की तरफ आंखें उठाए कैसे जीते होंगे उनके जीने का राज समझ लो उनके जीने का राज ये है कि उन्होंने असत्य को सत्य मान लिया है इसलिए अब सत्य की खोज का कोई कारण नहीं जब तुमने कचरे को ही हीरे जवारात मान लिया और कचरे को ही तिजोरी में संभाल के रखने लगे तो ठीक है अब तुम हीरे की खदानों की तरफ क्यों जाओ कौन मेहनत करे किस लिए परेशान हो तो पहली बात जगाने के लिए जरूरी है दया कुर या जगत में नहीं रहे हो थिरकोए, जैसे वास सराय को तैसो यह जगहो यहां एक बात ख्याल में ले लेना रोज रोज कसना कसौटी पर कि तुम जो भी कर रहे हो ये टिकने वाला है ये टिकेगा देखा तुमने सराफ की दुकान पर सोने को कसने के लिए पत्थर होता कसौटी होती जब भी कोई सोना खरीदने आता बेचने आता तो सराफ उसे कसता कसौटी पर इसे तुम कसौटी समझो तुम जो भी कर रहे हो ये यह होगा ठहरेगा रुकेगा अब तुम अगर पानी पर बैठे कविताएं लिख रहे हो पानी पर कविताएं लिख रहे हो तो तुम रोगे ही क्योंकि तुम लिख भी ना पाओगे वो मिट जाएंगी या रेत पर बैठे कविताएं लिख रहे हो तो शायद थोड़ी देर टिकेंगी लिखते रहोगे तब तक टिकेंगी फिर हवा का झोंका आएगा और मिट जाएंगी जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है जीवन का मकान चट्टान पर बनाना जो उनका सबसे प्यारा शिष्य था उसको जीसस ने नाम दिया पीटर पीटर का अर्थ होता चट्टान कहा कि पीटर ही मेरे मंदिर की चट्टान बनेगा इसी पर मेरा मंदिर खड़ा होगा ठीक नाम दिया महत्वपूर्ण नाम दिया चट्टान रेत पर मत लिखना पानी पे मत लिखना जीवन की कहानी चट्टान पे लिखना चट्टान यानी शाश्वत जो टिके जो रहे तो तुम जो भी कर रहे हो अगर क्षण हो तो बहुत परेशान मत हो ना हुआ तो ठीक ना हुआ तो ठीक सब बराबर है, हुआ भी अन हुआ हो जाएगा किया भी अन किया हो जाएगा ज्यादा देर लगने वाली नहीं लेकिन हम क्षण भंगुर में ऐसे दीवाने पानी पर लकीरें खींचते हैं और ऐसे पागल हैं कि प्रतीक्षा करते हैं कि टिकेंगी किसी की भी नहीं टिक सोचते हैं हमारी साथ टिकेंगी तुम जीवन में क्या कर रहे हो पद खोज रहे हो किसका टिकता जो आज पद पर है कल पदहीन हो जाता पद पर होता है लोग गुणगान करते हैं पद से खाली हुआ कि लोग भूल जाते हैं याद भी नहीं आती कौन है कहां गया वे ही जो नमस्कार करते थे सलाम बजाते थे राह से ऐसे गुजर जाते हैं, जैसे तुम्हें देखा ही नहीं इस पद के लिए दीवाने हुए जा रहे हो पूरा जीवन लगाए दे रहे हो इसमें कुछ सार तो है नहीं पानी का बबूला है बहुत कम लोग प्रौण हो पाते तुमने छोटे बच्चों को देखा ना साबुन घोल के उसके झाग में बबूले उठाते और बड़े आनंदित होते हैं, बड़े पुलकित होते हैं। मगर बूढ़े भी यही कर रहे हैं इनकी साबुन का पानी जरा और जरा सूक्ष्म बबूले ये भी उठा रहे हैं मरते दम तक यही फिक्र रहती कि किसी तरह नाम छूट जाए अब तुम ही नहीं बचोगे तो नाम के छूटने का भी क्या अर्थ है जब तुम ही न बच सके तो नाम कैसे बचेगा कितने लोग इस जमीन पे हुए तुम्हें पता है वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस जगह तुम बैठे हो उस जगह कम से कम दस लाशें गढ़ी सारी जमीन मरघट मरगट से डरना वगैरह छोड़ दो क्योंकि तुम जहां भी हो वहीं मरगट है सब जगह आदमी दफनाया गया है करोड़ों वर्ष से आदमी जमीन पर है जहां बस्तियां हैं अब कभी मरगट थे जहां अब मरगट है कभी बस्तियां थी ऐसी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं जहां आदमी दफनाया नहीं गया जहां आज खंडहर है कभी राजधानियां थी एक ध्यान शिविर मैंने लिया इंदौर के पास मांडू में एक मित्र मेरे साथ ठहरे थे उन्हें एक नया मकान बनाना था वो आए ही इसलिए थे वो आए इसलिए थे कि मुझे अपने मकान का नक्शा बता दे उनको ध्यान से शिविर से कुछ लेना देना नहीं था मैं वहां मिल जाऊंगा सुविधा से मुझे बता सकेंगे और बड़ा मकान बनाना है और मेरा आशीर्वाद चाहते थे मैंने कहा मुझे कोई अड़चन नहीं आशीर्वाद देने में कुछ लगता ही नहीं इसलिए तो महात्मा लोग आशीर्वाद देते और तो बिचारों पास देने को कुछ है भी नहीं और आशीर्वाद में कुछ लगता नहीं तुम कहो तो मैं इस पर लिख दू आशीर्वाद दस्खत कर दू कोई अड़चन नहीं लेकिन तुम जरा सोचो तो जरा बाहर जाके देखो तो उन्होंने बाहर क्या है तुम जरा बाहर जाके देखो मांडू कभी बड़ी राजधानी थी कहते हैं नौ लाख लोग रहते थे अब रहते हैं 900 लोग और जरूर नौ लाख लोग रहते रहे होंगे इतना फैलाव हो है मांडू का ऐसे खंडर है। ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें दस दस हजार लोग इकट्ठी नमाज पढ़ सकते थे ऐसी धर्मशालाओं के खंडर हैं जिसमें दस दस हजार ऊंट एक साथ ठहर सकते थे बड़ी राजधानी थी सारे एशिया के काफ़ले मांडू से गुजरते थे मांडू तो अब है उसका नाम तब उसका नाम था मांडवगढ़ मांडवगढ़ मांडू हो गया जैसे सेठ चंदूलाल चंदू हो जाते हैं जब देवाला निकल जाते ऐसा मांडवगढ़ मांडू हो गए अब उसको मांडवगढ़ कहना ठीक भी नहीं मालूम पड़ता कहां का गढ़ मांडव जरा जरा बड़ा हो जाएगा मैंने कहा जाके बस स्टैंड पे तख्ती लगी उस पर देखो 900 लोग रहते नौ सौ कुछ कभी 9 लाख रहते थे अब 900 रह गए कभी बड़े महल थे महल अब भी खड़े खंडर होकर मीलों तक फैला होता तुम जरा बाहर जाकर देखो फिर तुम मुझसे आशीर्वाद ले लेना आशीर्वाद तो मैं दे दूंगा वो बाहर देख के लौटे उनकी आंखें गीली थी आंसू आ गए उन्होंने कहा कि लाइए वो भार के फेंक दे क्या सार। मैंने कहा ये ज्यादा ठीक आशीर्वाद हुआ ठीक है मकान बना लो रह भी लो मगर ऐसी कल्पनाएं ना बांधो। ये बाहर इतने इतने बड़े महल जिन्होंने बनाए थे बड़ी कल्पनाएं बांधी हों की न बनाने वाले रहे महल रहे सब खंडर हो गए उल्लू विश्राम कर रहे हैं खंडरों मैं कितनी आशीर्वाद दू किसी ने किसी दिन उल्लू विश्राम करेंगे एक कसौटी जीवन में रख लेनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो कुछ स्थिर रहने वाला है धन कमा लेंगे वो रहेगा यह पद प्रतिष्ठा रहेगी शरीर जिसके लिए हम इतने दीवाने रहते हैं टिकेगा रहेगा आज नहीं कल चला जाएगा जो जाने ही वाला है उसने बहुत मन को मत उलझाओ उसमें ऐसे ही टिक रहो जैसे आदमी धर्मशाला में टिकता है सुबह उठ के चल पड़ता है पीछे लौट के भी नहीं देखता दिखावे के हैं सभी दुनिया के मेले भारी बजम में हम रहे हैं अकेले भीड़ बहुत है लेकिन तुम अकेले हो असलियत में तुम अकेले हो वस्तुतः तुम अकेले हो दिखावे के हैं सब ये दुनिया के मेले भरी वज में हम रहे हैं अकेले ये भीड़ में बहुत खो मत जाना ये दिखावे और ये मेले इनका कोई मूल्य नहीं कोई चिर स्थाई मूल्य नहीं है और जिसका चिर मूल्य नहीं हो उसका कोई मूल्य ही नहीं लेकिन तुम भविष्य की योजनाएं बनाते हो न केवल भविष्य की तुम अतीत तक की योजनाएं बनाते हो कि अगर ऐसा किया होता तो कैसा होता तुम जरा सोचो आदमी का पागलपन अतीत तो अब हो चुका अब कुछ किया नहीं जा सकता लेकिन कितनी बार तुमने अपने को नहीं पकड़ा है अतीत को बदलते हुए जो कि हो चुका अब कुछ हो ही नहीं सकता किसी ने गाली दी थी अब तुम बैठे सोच रहे हो कि उस वक्त याद ना आया इस तरह का जवाब दिया होता मार्क टन पश्चिम का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ, एक जगह करके लौट रहा है पत्नी उसे लेने आई थी व्याख्यान पूरा हुआ तो उसे लेके घर लौट चली रास्ते में पत्नी ने पूछा कि कैसा रहा व्याख्यान तो मार्क ट्वेन ने कहा कौन सा व्याख्यान जो मैंने तैयार किया था वो या जो मैंने वस्तुतः दिया वो या जो मैं सोच रहा हूं कि मैंने दिया होता वो कौन सा व्याख्यान पूछ रही क्योंकि कई व्याख्यान एक तो मैंने तैयार किया था वो तो सब चौपट हो गए जब लोगों की तुम भीड़ देखते हो सब चौपट हो जाते कुछ का कुछ आदमी बोलने लगता है एक मैंने दिया और एक अभी मैं सोच रहा हूं कि दिया होता तो अच्छा होता कौन सा व्याख्यान तुम अपने को कई बार पाओगे अतीत को बदलते हुए लीपते पोतते हुए ऐसा कहा होता ऐसा किया होता चूक गए पागलपन समझते हो अतीत तो गया अब कुछ किया नहीं जा सकता जो हो गया हो गया अन किया नहीं हो सकता अब अतीत में लौटने का कोई उपाय ही नहीं है यह समय का पक्षी तो तुम्हारे हाथ से उड़ गया चिड़िया चुग गई खेत पछताए हो लेकिन आदमी अतीत के बाबत भी विचार करता रहता है, भविष्य के बाबत सोचता है वो भी पागलपन है क्योंकि जो अभी आया नहीं है उसके बाबत तुम क्या सोचकर करोगे जो जा चुका उसके बाबत सोचकर क्या करोगे जो है इसको जी लो ये क्षण जो मिला है इसको जी लो और इस क्षण में ऐसे रहो जैसो वासराय नाकाम ए तमन्ना दिल सोच में रहता है यू होता तो क्या होता यू होता तो क्या होता बस सोचते रहते हैं इसी तरह की बातें यू होता तो क्या होता यू होता तो क्या होता या ऐसा हो जाए कभी कभी तो मैं ऐसी पागलपन की बातें सोचता हो चुनाव में खड़े नहीं हुए वो सोच रहा है अगर जीत जाए लाठरी का टिकट खरीदा ही नहीं और सोच रहे कि अगर मिल जाए न केवल सोच रहे कि मिल जाए बल्कि मान ही लेते हो कभी कभी तो कि मिल गई अब क्या करें इस धन का क्या करें मकान खरीद लें कार खरीद लें क्या करें इस धन का तुम बहुत बार अपने को इस तरह पकड़ोगे पकड़ना क्योंकि अगर ये मन की दशा रहे तो तुम कभी जाग ना सकोगे इन्हीं झूठों में इसी अफीम में आदमी दबा है इसी अफीम के बाहर आदमी आ नहीं पाता इसलिए जाग नहीं पाता बुद्ध कहते हैं आत्मस्मृति स्मृति सम्यक स्मृति कबीर कहते हैं सुरति नानक कहते हैं सुरति जागो स्मरण करो क्या कर रहे हो क्या सोच रहे हो अगर तुम थोड़े होश से सोचो तुम्हारे सोचने में से निन्यानवे बातें पागलपन की होंगी उनको तो काट के फेंक दो उसमें समय मत गमाओ जो एक बचेगी बात वो व्यर्थ तो नहीं होगी लेकिन परम रूप से सार्थक नहीं है अभी काम चला है बस काम उसका ले लो और सराय के बाहर निकल जाओ अलख को लख भुला मत अपने को सत्य को सोध सुल मत सपने को सपनों को मत सुलाते रहो मत सजाते रहो लोरिया मत गाते रहो बाहर आओ बचपने के खिलौने लिए हुए छातियों से मत बैठे रहो छोड़ो ये खिलौने इन्हीं खिलौनों का नाम संसार है जैसे मोती ओसको तैसो यह संसार विन सी जाए छिन एक में दया प्रभु उधार जैसे मोती ओसको देखते ना सुबह कैसा चमकता है उसका मोती कैसा रंगीन कैसा इंद्रधनुषी कभी सूरज की किरण पड़ जाती आड़ी तिरछी तो हीरों को मात कर दे पर जैसो मोती ओस को अभी है अभी गया सूरज उगा नहीं कि उड़ने लगा सूरज जागा नहीं कि सब मोती तिरोहित हो गए सब ओस उड़ गई भाप हो गई जैसो मोती ओस को ये जीवन ऐसा ही है महावीर ने भी कहा है जैसे घास के तिनके पर भला हुआ उसका बिंदु जरा सी हवा चलेगी घास का तिनका कपेगा उसका बिंदु सड़क के मिट्टी में खो जाएगा ऐसा ही आदमी है जरा देर तुम जरा सी देर के लिए घास के तिनके पर टिके हो, हवा चलेगी मौत आएगी खिसक जाओगे खो जाओगे कितने लोग तुमसे पहले खो गए इन खोए हुए लोगों से तुम्हें कोई स्मरण नहीं मिलता चुवांगजू सदा अपने पास एक मुर्दे की खोपड़ी रखे रहता था बड़ा ज्ञानी उसके सिर से, से पूछते कि और तो सब ठीक है गुरुदेव ये खोपड़ी आप क्यों रखे रहते इसे देख के मन में बड़ी जुगुप्सा पैदा होती बड़ी गिलानी पैदा होती चुवांगजू कहता इसीलिए इसको देख के जब भी कभी मेरी खोपड़ी में गलत सलत बातें चलने लगती तो मैं इसको देख लेता कि यह हालत होने वाली यह खोपड़ी की बातों में बात ज्यादा मत पड़ो बस इसको देखते मैं होश में आ जाता हूं इसको मैं साथ रखता हूं यह मेरी गुरु है क्योंकि आज नहीं कल यही हालत हो जाएगी और आज नहीं कल रास्ते पर ठोकरें खाता हुआ यह सिर्फ पड़ा होगा इस खोपड़ी ने मुझे खूब बचाया एक दिन ये खोपड़ी रखी थी एक आदमी आया और नाराज होकर जूता उठा लिया और मुझे मारने को हो गया मैं भी क्रोध में आने ही आने को था कि तभी संयोग बसात ये खोपड़ी दिख गई में ढीला पड़ गया मैंने कहा मैं कल मर जाऊंगा और लोग मेरे सिर को अगर जूते मारेंगे तो मैं क्या करूंगा मैंने उस आदमी से कहा भाई तू मार ही ले तेरा मन पूरा पूरा कर ले वो भी चौंका उसने कहा क्या मतलब मैंने कहा मतलब ये कि ये जो खोपड़ी है इसने मुझे याद दिला थी कि जूते तो पड़ेंगे ही कितने दिन तक बचाऊंगा आज नहीं कल मरघट पे ये खोपड़ी पड़ी होगी लोगों की लाते खाएगी सदियों सदियों तक धूल में पड़ी रहेगी लोग चलेंगे इस पर तो ये होने वाला है तू भाई मार ही ले इसके पहले की खोपड़ी गिर जाए तू भी अपना मन भर ले तेरी तृप्ति हो जाए यह भी क्या कम हमारा कुछ खोएगा नहीं और तेरा मन तृप्त हो जाएगा उस आदमी ने जूता भी फेंक दिया वो चौंग के चरणों में गिर पड़ा उसने का खूब गजब की खोपड़ी रखी मुझे भी याद आता है कि बात तो ठीक ही क्या मारना क्या बचाना मैं भी नाराज होकर आया था नाराजगी का भी क्या सार है दो दिन का बसेरा है यहां किससे झगड़ना और किससे नाराज होना और किसको नाराज करना बीत जाएगी बात होश से कोई गुजरे तो जिंदगी की कालख लग नहीं पाती होश से कोई गुजरे तो जीवन की पवित्रता बची रह जाती जैसे मोती ओस को तेसो यह संसार संसार है खुली आंखों देखा सपना और सपनों में अपना कुछ भी नहीं है सपने अपने नहीं अपने को पाना है तो सपनों के पार देखना पड़े सपनों के पीछे जो छिपा खड़ा साक्षी है, उसको देखना पड़े सपनों की ही भीड़ में तो छिप गया साक्षी और तुम्हें याद ही नहीं रही कि तुम कौन हो तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है विन सी जाए छिन्न एक में दया भु और तो दया कहती ये तो एक क्षण में नष्ट हो जाएगा फिर क्षण अगर सत्तर साल लंबा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है ये तो एक क्षण में नष्ट हो ही जाने वाला है ये नष्ट होगा इतना सुनिश्चित है तो फिर ऐसी हालत में हृदय में उन बातों को रखना जो नष्टी हो जाने वाली है हृदय को अपवित्र करना है। और फिर ऐसे जाने वाले मेहमानों के लिए क्यों हृदय को अपवित्र करना फिर उसी को बसा जो सदा रहता है दया प्रभु उधार इसलिए अब परमात्मा को ही बसा लेना उचित है जो सदा रहेगा उसको पकड़ो जो शाश्वत है उसको पकड़ो जो सनातन है जो सदा से है अभी है फिर भी होगा तिनकों को मत पकड़ो तिनको को पकड़ने से कुछ बचता नहीं कागज की नावों में मत तैरो नाव ही बनानी तो प्रभु की बना लो प्रभु नाम की बना लो अगर पकड़ना ही है तो प्रभु के चरण पकड़ लो अगर कुछ पकड़ने का ही मोह है तो कुछ ऐसा पकड़ो जो कभी तुमसे छूटेगा नहीं छोड़ाया ना जाएगा दया प्रभु और और अगर ऐसी तुम्हारी धारा प्रभु की तरफ बहने लगे संसार से हटे और प्रभु की तरफ बहने लगे व्यर्थ से हटे और सार्थक की तरफ बहने लगे तो तुम चढ़ जाओगे उतुंग शिखरों पर थाम शिखा का आंचल कलस बन गया काजल अगर तुम इस शिखा का आंचल थाम लो इस इस मरण का इस बोध का कि अब तो शाश्वत पर ही समर्पित होंगे क्षणिक पर नहीं शिखा का आंचल कलुष बन गया काजल तो फिर कलुष भी काजल जैसा हो जाता है फिर जो अशुद्ध है वो भी शुद्ध हो जाता है जो अपवित्र है पवित्र हो जाता है और जहां अभी सिवाय हड्डी मांस मज के कुछ भी समझ में नहीं आता वहीं छिपी हुई अंतरधारा दिखाई पड़ने लगती अपूर्व सौंदर्य का जन्म होता है अपूर्व आनंद का भी आनंद छाया है सत्य की सुख परिणाम है सत्य का सात मात तुमरे गए तुम भी भय तैयार आज काल में तुम चलो दया हो होसियार मां गई पिता गए तुम भी भय तैयार जिसको हम जीवन कहते हैं ये तो मौत के दरवाजे पे लगा क्यू है क्यों रोज सरक रहा क्योंकि कुछ लोग भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं तुम करीब आते जा रहे हो जल्दी तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा इसके पहले कि मौत तुम्हें आके पकड़ ले तुम परमात्मा को समर्पित हो जाओ तो फिर तुम्हारी कोई मौत ना होगी क्योंकि तुमने खुद ही समर्पित कर दिया मौत के लिए कुछ बचेगा नहीं छीनने को मौत वही छीनती है जो क्षणभंगुर है मौत का बस क्षण तक है मौत शाश्वत को छू भी नहीं पाती तुम्हारे भीतर जो शाश्वत छिपा है उसको मौत छू भी नहीं सकती तुम्हारी देह ले लेगी तुम्हारा धन पद यश प्रतिष्ठा सब ले लेगी लेकिन तुम्हारे भीतर जो चैतन्य की धारा है वह अछूती निकल जाएगी मगर तुम्हारी तो उससे कोई पहचान ही नहीं तुमने तो उसकी तरफ पीट कर रखी तुम तो मूल को भूल गए हो तांत मांत तुमरे गए तुम भी भय तैयार आज काल में तुम चलो दया हो होशियार ये शब्द तो होशियार समझना तुम तो उन लोगों को होशियार कहते हो जो चालाक हैं। तुम तो उनको होशियार कहते हो जो दुनियादारी में बड़े कुशल कहते हो बड़े होशियार लोग ज्ञानी उनको होशियार नहीं कहता ज्ञानी तो उनको महामूढ़ कहता है क्योंकि उनकी सब चाना की लाएगी क्या कुछ ठीक रहे उनकी सब चाना की लाएगी क्या कुछ पानी के बबूले उनकी सारी चालाकी का अंतिम परिणाम क्या है मौत तो उनकी सारी चालाकी की संपदा को छीन लेगी नहीं वो होशियारी नहीं है वो दूसरे को धोखा दे रहे हैं ऐसा ही नहीं वो खुद को भी धोखा दे रहे हैं होशियार तो वही है जो उस दिशा में लग जाए जहां वास्तविक संपदा है तुम उनको होशियार कहते हो जो संपत्ति के नाम पर सिर्फ विपत्ति को बढ़ाए चले जाते तुम उनको होशियार कहते हो जिन्होंने संपदा तो जानी ही नहीं विपदा को ही संपत्ति समझ रहे हैं संपदा समझ रहे हैं दया हो हो क्या कहती है दया होशियार होने से क्या इशारा है एक ही होशियारी है कि मौत के प्रति सजग हो जाओ जो मौत के प्रति जाग गया वो ज्यादा देर नहीं है उसको वो परमात्मा के प्रति भी जाग ही जाएगा जागना ही पड़ेगा अगर दुनिया में मौत ना होती तो धर्म ना होता क्योंकि लोग जागते ही नहीं जगाने का उपाय ही ना होता देखो तो तुम मौत है तो भी लोग नहीं जागते मौत ना होती तब तो कोई भी ना जागता इस जगत में जो थोड़ी से जागरण की संभावना है वो मौत के कारण है क्योंकि मौत के होते हुए सिर्फ अतिमूढ़ आदमी ही अपने को भुलापे में डाल सकता है जिसको थोड़ी सी भी समझ है वो भी तो देखेगा ये मौत चली आ रही ये किसी भी क्षण बात कट जाएगी कल सुबह होगी या नहीं पक्का नहीं एक क्षण और मेरे हाथ में होगा या नहीं पक्का नहीं जहां इतना अनिश्चय है वहां क्या घर बनाना जहां इतना तीव्रता से त्वरा से परिवर्तन हो रहा है जहां एक ही नदी में दोबारा उतरना भी संभव नहीं है वहां क्या विश्राम हो सकता है क्या आनंद हो सकता है वहां ठहरने का कोई उपाय नहीं तो होशियार वही है जो मौत का इशारा समझ लेता और तत्मण खोज में लग जाता है शाश्वत की तुमने देखा जितने लोग इस जगत में जागे हैं उनको जगाने का मौलिक कारण मृत्यु है बुद्ध ने एक मरे हुए आदमी को देखा और अपने सारथी से पूछा इसे क्या हो गया क्योंकि बुद्ध को उसके पहले तक कभी मरा आदमी देखने नहीं मिला था महलों में छिपा के रखे गए थे बाप को बचपन में जोशियों ने कहा था कि इस लड़के को कुछ चीजों से बचाना नहीं तो ये सन्यासी हो जाएगा कौन सी चीजें तो जोशियों ने कहा था इसको एक तो बुढ़ापे से बचाना कोई बूढ़ा इसके सामने ना आए दूसरा कोई बीमार इसके सामने ना आए तीसरा मुर्दा इसके सामने ना आए और चौथा कोई संन्यासी इसके सामने ना आए बाप भी थोड़े चौंके थे उन्होंने कहा कि और तो समेरी समझ में आया कि बुढ़ा, की बीमार की मौत इसके सामने ना आए ठीक बात है क्योंकि ये बातें चौंका देती और जोशियों ने कहा था अगर ये चौंक गया तो ये घर छोड़ देगा और एक ही बेटा था सुद्धोधन का और बुढ़ापे में हुआ था और वही राज्य का मालिक था तो वो डरे हुए थे फिर जोशियों ने यह भी कहा कि अगर ये रुक गया तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा सारे संसार का सम्राट होगा अगर चला गया तो यह महासन्यासी होगा दो इसकी संभावनाएं हैं रोक लेना तो बाप ने सब इंतजाम किया था लेकिन बाप भी थोड़ा जोशियों से पूछा था कि और समझ में आया लेकिन सन्यासी तो उन्होंने कहा था कि सन्यासी जिसने मौत को पहचान लिए वही तो संन्यास लेता है सन्यासी देख के भी इसके मन में सवाल उठेगा कि इस आदमी को क्या हो गया यह जिंदगी में और लोगों जैसा नहीं दिखाई पड़ता ना धन जोड़ रहा ना पद जोड़ रहा ना प्रतिष्ठा जोड़ रहा है यह आदमी कुछ और ढंग का आदमी इसको क्या हो गया और सन्यासी को अगर यह समझने जाएगा तो मौत की बात अनिवार्य हो जाएगी क्योंकि बिना मौत के कारण कोई सन्यासी कभी होता ही नहीं जिसने मौत को देख लिया वही तो सन्यासी होता है तुम्हें पता है पुराने दिनों में सन्यासी को विवाह इत्यादि में निमंत्रित नहीं करते थे क्योंकि जिसने मौत को देख लिया अब उसको ऐसे उत्सव उस में बुलाना खतरनाक है वो तो मरा हुआ आदमी है वो मर चुका पुरानी दुनिया से मर चुका इसलिए तो पुराने दिनों में सन्यासी का सिर घोंट देते थे जैसा मुर्दे का घोंटते उसको वस्तुतः चिता पे लेटा देते थे आग लगा देते थे और गुरु मंत्र पढ़ता था और गुरु कहता था कि अब तुम समझो कि तुम्हारा पुराना सब नष्ट हो चुका राख हो चुका अब तुम वही नहीं हो जो तुम कल तक थे ना तुम अब किसी के पिता हो न किसी के पति न किसी के भाई न किसी के बेटे वो जो आदमी अब तक था जा चुका उसे हमने चढ़ा दिया चिता पर वो जल चुका अब तुम बाहर निकल आओ अब तुम दूसरे आदमी हो तुम दुज हुए इसलिए उसको गैरिक वस्त्र देते थे गैरिक वस्त्र अग्नि के प्रतीक है कि ये आदमी अग्नि से गुजर चुका ये मर चुका ये लपटे हैं गैरिक वस्त्र चिता की लपटे तो जोशियों ने कहा कि सन्यासी को मत देखने देना क्योंकि सन्यासी तो सबूत ही है इस बात का कि दुनिया में मौत है नहीं तो कोई संन्यास क्यों ले सन्यास इस बात का सबूत है कि मौत को देख के कोई चौंक गया चौकन्ना हो गया होशियार हो गया बहुत छिपाया बुद्ध के बाप ने लेकिन कब तक छिपाते ये चीजें कुछ छिपाने की तो नहीं और ऐसा थोड़ी कि बुद्ध के बाप ही छिपाते तुम भी छिपाते हो सब बाप सब माताएं छिपाती अगर दरवाजे के बाहर से आर्थी निकलती तो मां बेटे को भीतर बुला के दरवाजा बंद कर लेती देखते हैं तुम भीतर आ जा कोई मर गया बेटा कहीं देखना ले सभी माँ बाप डरते हैं बुद्ध के मां बाप थोड़ी डरे हुए थे सभी मां बाप डरते हैं कि कहीं बेटा असमय में मौत को ना देख लेनी तो सन्यासी हो जाए सोचने लगे अगर तो सन्यास आ ही जाएगा सोचा विचारा कि तुम गए सन्यास की यात्रा पर सिर्फ बुद्धू ही रह सकते हैं बिना संन्यासी हुए जिनको थोड़ा बोध है वे रुक नहीं सकते सन्यास का इतना ही अर्थ है कि यह जीवन जीवन नहीं है यह जीवन तो मौत के हाथों में रखा है ये तो ऐसे ही है जैसे मौत के जबड़े में हम बंद हैं कभी भी मुंह बंद हो जाएगा और खत्म हो जाएंगे लेकिन थोड़ी देर को मचा ले लें गीत गुनगुना लें कि नाच लें थोड़ी देर को भूल जाए बौद्धों की एक बड़ी प्राचीन कथा है उसके बहुत बहुत अर्थ हैं एक अर्थ ये भी एक आदमी भाग रहा है एक शेर उसका पीछा करता है और वो घबरा के एक ऐसी जगह पहुंच जाता है कि आगे जाने का रास्ता नहीं खड्डा आ गया वहां खड्ड नीचे झांक के देखता है तो कूद भी नहीं सकता लेकिन कूदने की भी सोचे शायद एक आशा है कि बच जाए लंगड़ा लूला हो जाएगा तो नीचे भी दो शेर खड़े और ऊपर की तरफ देख रहे और पीछे से सिर हंकारता चला आ रहा तो वह वृक्ष की जड़ों को पकड़ के लटक जाता यही उपाय है ऊपर सिंह आके खड़ा हो जाता वो दहाड़ता है नीचे दो सिंह दहाड़ रहे हैं और वो आदमी वृक्ष की जड़ों से पकड़े हुए लटका है और वृक्ष की जड़ें कमजोर हैं, पुरानी जरा जीर्ण कभी भी टूट सकती है इतना ही नहीं जब वो गौर से देखता तो पाता है दो चूहे जड़ों को काट रहे हैं एक सफेद एक काला चूहा दिन और रात समय उनको काट रहा है और ज्यादा देर नहीं है और उसके हाथ भी जकड़े जा रहे हैं ठंडी सुबह है और उसके हाथ ठंडे हुए जा रहे हैं और जल्दी ही उसकी समझ में आ रहा है कि हाथ पकड़ नहीं सकेगा पकड़ नहीं सकेगा छूट जाएगा हाथ सरक रहे हैं और तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती मधुमक्खियों ने एक छत्ता लगा रखा है और उसमें से एक बूंद टपकने को तो अपनी जीप फैला कर उस बूंद को अपनी जीप पर ले लेता है जब बूंद उसकी जीप पर गिरती है तो मीठा स्वाद आहा मीठा स्वाद उस क्षण में वो सब भूल जाता है ना तो शेर दिहाड़ रहा है उस समय नीचे शेर खड़े हैं न चूहे से काट रहे एक क्षण को वो बड़ा प्रसन्न और फिर दूसरे बूंद की आशा करने लगता है क्योंकि फिर एक बूंद टपक रही बौद्ध कथा महत्वपूर्ण है ऐसी दशा आदमी की इधर मौत उधर मौत सब तरफ मौत बीच बीच में एक आद बूंद टपक जाती है मधु के छत्ते से तुम बड़े प्रसन्न तुम बड़े आनंदित और समय के चूहे जड़ों को काटे जा रहे हैं कोई उपाय बचने का नहीं बच सकते ही नहीं क्योंकि कोई कभी बचा नहीं बचना असंभव है बचना होता ही नहीं बचना प्रकृति का नियम नहीं है मरना तो होगा ही तो जो नासमझ है वो मौत को ढांके रखता है वो कहता है जब होगी तब होगी अभी तो थोड़ी मधुबूंद और चख लो जो समझदार है वो मौत को गौर से देखता है वो कहता है ऐसा मधुबू चक के समय को बिताना तो नशा है कुछ कर लो इसके पहले की मौत आधम के कुछ कर लो कुछ उपाय बाहर तो भागने का कोई भी उपाय नहीं ये बात सच है वो आदमी लटका है अब तुम भी से अगर कोई पूछे कि क्या करोगे ऐसी हालत में भागने का उपाय क्या है ऊपर सिंह नीचे सिंह चूहे जड़े काट रहे जड़े पुरानी टूटने के करीब और हाथ ठंडे पड़े जा रहे करोगे क्या भागोगे कहा जेन फकीर जापान में इसको ध्यान की एक विधि की तरह उपयोग करते हैं गुरु शिष्य को कह देता है सोचो ये तुम्हारी हालत बैठ जाओ ध्यान में सोचो कि तुम लटके हो अब रास्ता निकालो रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा कोई रास्ता तो हो गई तो साधक बैठता आंख बंद करके सोचता सोचता रोज आता उत्तर लेके कि ये रास्ता है कभी कोई रास्ता निकालता है कभी कोई रास्ता मगर गुरु इंकार करता जाता है कि यह रस्ते कोई रास्ते नहीं क्या रास्ता निकालोगे कभी कहता है कि और जड़ें पास में हैं जब ये कट जाएंगी तो उनको पकड़ लेंगे गुरु कहता वो भी ज्यादा देर तो नहीं चलेगा छूह उनको भी काट रहे हैं चूहे कुछ थोडे थोड़ी हैं दुनिया में आदमियों से कई गुने ज्यादा हैं चूहे उनको भी काट रहे हैं समय तो सब जगह काट रहा है तुम उपाय खोज के लाओगे कि हाथों को मल लेंगे किसी तरह से कि थोड़ा हाथों को गर्म कर लेंगे कि पैर के बल लटक जाएंगे जैसे सर्कस में लोग लटक जाते आखिर तुम यही सब बातें सोचोगे ना महीनों तक सोच-सोच के लाएगा कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे और गुरु कहता सब ना समझी, इससे कुछ नहीं होने वाला जब हाथ से न बच सके तो पैर से लटक के कितनी देर बचोगे और ये कोई सर्कस थोड़ी नीचे कोई जाल थोड़ी फैला रखा है कि गिरे तो बचा लिए जाओगे ये कोई सर्कस नहीं है जिंदगी है वो सब तरह के उपाय लाता है खोज खोज के सब उपाय व्यर्थ होते जाते तब तक गुरु प्रतीक्षा करता है जब तक वो वास्तविक उपाय नहीं खोज लेता। वास्तविक उपाय क्या है जिस दिन वो कहता है आंख बंद करके भीतर सरक जाएंगे बाहर तो भगने का कोई उपाय नहीं बाहर तो जाने की कोई जगह नहीं मगर भीतर जाने की तो जगह है मौत करीब आ रही आंख बंद कर लेंगे ध्यान न उतर जाएंगे शून्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे चलने लगेंगे भीतर की तरफ वहां तो कोई सिंह नहीं है और वहां तो कोई समय के चूहे जड़े नहीं काट रहे और वहां तो कोई हाथ पैर के ठंडे होने का सवाल नहीं है वहां तो शाश्वत विराजमान है प्रभु को पकड़ने का अर्थ है भीतर सड़क जाना आज काल में तुम चलो दया हो, होशियार होशियार यानी ध्यान जागरूकता अवेयरनेस ज्ञान की संभूति आधि व्याधि ध्यान की विभूति चिर समाधि समाधि में द्वार है समाधि में समाधान है इसलिए तो समाधि को हमने समाधिक नाम दिया है समाधि का अर्थ होता है जहां समाधान है जहां सब समस्याएं तुरोहित तो हो जाती ज्ञान से हल ना होगी बात ज्ञान की संभूति आधि व्याधि ज्ञान से तो और नई तरह की उपद्रव नए प्रश्न नई समस्याएं नई झंझटें आधि व्याधि खड़ी होती ध्यान की विभूति चिर समाधि ध्यान में उतरोगे तो प्रार्थना कहो प्रभु कहो परमात्मा कहो नाम है मगर अंतर यात्रा पर जाओगे तो सब समाधान जाएंगे समस्याएं गिर जाएंगी बड़ो पेट है काल को नेक न कहूं अघाय राजा राणा छत्रपति सबको लीले जाए बड़ो पेट है काल को ये भी समझना सिर्फ भारत अकेला देश है जहां मृत्यु को और समय को हमने एक ही नाम दिया है काल ऐसे ही नहीं दे दिया है अकेला देते हैं काल और मृत्यु को भी कहते हैं काल क्योंकि समय ही मृत्यु है जो समय में जी रहा है वो मृत्यु के पंजे में जी रहा है जो समय के बाहर हो गया वो मृत्यु के बाहर हो गया तुमने तो ख्याल किया जो दिन बीत गया उसको हम कहते हैं कल और जो दिन आने वाला है उसको भी कहते हैं कल सिर्फ इस देश में ही ऐसा है सारी दुनिया की भाषाओं में दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं लोग तो थोड़ा चौंकते भी हैं कि दोनों के लिए कि सब तो पता कैसे लगाते हो किसकी बात कर रहे हैं हाथ में ला काल का ग्रास हो गया कल और जो आया नहीं वो भी अभी मौत के मुंह में वो भी मौत के ही मुंह में समय यानी मौत के मुंह में तो अभी जो वर्तमान का क्षण है यही केवल मौत के बाहर है कल भी मौत के मुंह में चला गया और आने वाला कल भी मौत के मुंह में छिपा है अतीत भी मौत भविष्य भी मौत सिर्फ वर्तमान में मौत नहीं ये जो क्षण है अभी इसी वक्त यही भर मौत के बाहर है इसी क्षण का अगर कोई ठीक से उपयोग कर ले कुंजी है ये क्षण इससे दरवाजा खोल ले तो शाश्वत में प्रवेश हो जाए वर्तमान समय का हिस्सा नहीं आमतौर से तुम कहते हो कि समय तीन विभागों में बांटा जाता है वर्तमान अतीत भविष्य गलत है बात वर्तमान समय का हिस्सा नहीं समय के हिस्से अतीत और भविष्य वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है, समय के पार है समयातीत कालातीत बड़ो पेट है काल को ये जो समय की धारा है ये क्षण है एक इसका पेट बड़ा है ये कितनों को ही समाया जाती है ये अघाता ही नहीं समय लीलता चला जाता है। जो भी पैदा हुआ है मरेगा जो भी बना है मिटेगा जो भी शुरुआत हो गई है वो अंत शून्य में खो जाएंगी समय के शून्य में खो जाएंगी इसलिए समय में बहुत उत्सुकता मत लेना समय में बहुत ज्यादा रस मत लेना समय के पार चलना तुमने ख्याल किया होगा पश्चिम के देशों में समय का बड़ा बोध है, बड़ा टाइम कॉन्सियसनेस क्यों क्योंकि जितना ही कोई देश भौतिकवादी होगा उतना ही समय का बोध ज्यादा होता है जितना ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उतना ही समय का बोध कम हो जाता है आध्यात्मिक का तो अर्थ ही है कि हम समय के बाहर जाने लगे समय के बाहर। कभी सूरज को उगते देखकर सुबह तुम ऐसे तिरोहित हो गए ध्यान में बंद गई रस की धार कि भूल गए समय को कि याद ही ना रहा कि कितना समय बीता कि कभी चांद को देखते हुए क्या कभी संगीत को सुनते हुए या कभी अपने प्रिजन के पास बैठकर हाथ में हाथ लिए भूल गए समय को या कभी अकेले ही बिना किसी कारण खाली बैठे हुए भूल गए समय को याद ही ना रहा कि समय बीता कितना बीता क्षण कब आए कब गए तो उन्ही क्षणों में तुम्हें समाधि का, समय के बाहर अगर तुम थोड़े भी सरक गए तो तुम परमात्मा में सड़क गए समय यानी संसार और परमात्मा यानी शाश्वत बड़ो पेट है काल को नेक न कहूं अघाये राजा रानी छत्रपति सबको लीलो लो और फिर ये भी मत सोचो समय की धारा ना तो गरीब की फिक्र करती ना अमीर की मौत बड़ी समाजवादी वो ये नहीं देखती कि कौन अमीर कौन गरीब कि कौन पद वाला कौन पदहीन वो ये भी नहीं देखती कि कौन नैतिक कौन अनैतिक इसलिए मौत बड़ी समाजवादी चाहे राजा हो चाहे रंग दोनों को उठा ले जाती दोनों को एक सा उठा ले जाती राजा राणा छत्रपति सबको लीले ले इसलिए तुम ये मत सोचना कि कोई उपाय हो सकता है सिकंदर के पास सब उपाय था बचाना सका अपने को कितने सम्राट इस पृथ्वी पर हुए सब उनके पास उपाय थे बड़े फौज फाटे थे बड़े किले की दीवाने थी फिर भी मौत आई और ले गई मैंने सुना है एक सम्राट ने अपने को बचाने सब तरफ से बंद सील बंद महल था सिर्फ एक दरवाजा जिससे खुद का आना जाना हो सके उसका पड़ोसी सम्राट उसके महल को देखने आया सुनके कि बड़ी अद्भुत चीज बनाई है। वो भी प्रभावित हुआ और द्वार पर एक द्वार था 500 सौ पहरेदार थे एक के बाद एक एक के बाद एक असंभव था किसी का प्रवेश करना पड़ोसी सम्राट जब महल को देखकर लौटने लगा बाहर रथ पर सवार होने लगा तो इसने इस मकान के मालिक को कहा कि पसंद तो मुझे भी बहुत पड़ा खतरे के बिल्कुल बाहर है कोई दुश्मन नहीं आ सकता कोई बगावती कोई हत्यारा भीतर प्रवेश नहीं कर सकता मैं भी सोचूंगा इसी तरह का महल बनाने की मकान के मालिक सम्राट ने पूछा कि पागल तू क्यों हंस रहा है क्या हुआ तेरी हंसी का कारण जवाब दे अन्यथा तेरी मौत के लिए तैयार हो जा सम्राटों के बीच बात में हंसना नहीं चाहिए तुझे इतना भी पता नहीं उसने कहा कि मौत के कारण ही हंस रहा हूं चलो और ये मेरी भी आ गई ठीक ही हुआ सम्राट ने कहा तू तो अपनी बात ठीक ठीक साफ कर उसने कहा कि मैं भी इसलिए हंसा कि ये एक दरवाजा खतरनाक है इस मौत अंदर आ जाएगी आप ऐसा करो भीतर चले जाओ और ये दरवाजा भी चुनवा दो फिर मौत भी भीतर नहीं जा सकती अभी ये पूर्ण सुरक्षित नहीं है अभी थोड़ी असुरक्षा है पांच लाख भिड़ कर लो मौत तो आ जाएगी घुस जाएगी तुम ऐसा करो भीतर चले जाओ और बाहर से चुनवा दो दीवाल को बंद करवा दो फिर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो सम्राट बोला तू पागल फिर तो हम मर ही गए जब भीतर हम चले गए और बाहर से चुनवा दी दीवाल तो बचने का अभी क्या मतलब फिर तो मरी गए अभी मर गए मौत कब आएगी दब आएगी हमें अभी मरने का उपाय बता रहा है वो फकीर बोला इसलिए तो मैं हंस रहा हूं कि मर तो तुम गए निन्यानबे प्रतिशत मर गए एक ही प्रतिशत बचे क्योंकि एक ही दरवाजा अगर सौ दरवाजे होते तो तुम सौ प्रतिशत जीवित होते तुम तुम्हारा ही गणित है तुम कहते हो ये एक दरवाजा और बंद हो जाए तो तुम बिल्कुल मर गए तो काफी तो धन से तो कुछ मौत को रोका नहीं जा सकता ध्यान की तलाश कर रहा हूं सख्ती से तो मौत को रोका नहीं जा सकता इसलिए सुनने की तलाश कर रहा हूं जाना मुझे भी मौत के पार है लेकिन यात्रा मेरी अलग तुम्हारी अलग उस फकीर ने ठीक कहा किसी को भी मौत से बचने की कोई सुविधा नहीं है लेकिन कुछ लोग बच गए साधारण मौत तो कोई नहीं बचा लेकिन कुछ लोग मरते क्षण में भी जागरूक थे जागते रहे। सब मर गए हार से भी परमात्मा में प्रविष्ट हो गए मौत का दरवाजा बेहोश आदमी के लिए नए जन्म का दरवाजा बन जाता है और होश वाले आदमी के लिए मोक्ष का द्वार बन जाता है फिर कोई नया जन्म नहीं फिर कोई आवागमन नहीं दया होशियार बिन सत बादर बात बसी नभ में नाना भाती इमनर दि सत कालबस तव न उपजे शांति बिन सत बादर बात बसी तुमने कभी देखा आकाश में बादल घिरे होते और हवाएं उन्हें प्रतिछल प्रतिछन बदलती रहती कभी तुमने देखा अकालों का रूप एक क्षण को भी ठहरता नहीं आकार ठहरता नहीं हवाएं उनको हिलाए रखती अभी लगता था कि बादल हाथी जैसा और क्षण नहीं बीतता कि सूं नदारत हो गई कि पैर खो गए कि अब हाथी जैसा नहीं रहा हो गया थोड़ी देर देखते रहो बादल बदलता जाता धुआं ही तो है बादल भाप है बादल हवाएं उसे डुलाती रहती जैसे सागर की सतह पर लहरें डोलती रहती हवाएं सागर को डुलाये रखती ऐसी ही हवाएं बादल को बिखेरती रहती बनाती रहती बिनसत बादल बात बस और जैसे बादल वायु के कारण आदमी मौत के झोंके खा खा के बनता बिगड़ता रहता इमिनर दीसत काल बस वो जो काल है मौत है उसके धक्के खा खा के, के आदमी बनता बिगड़ता रहता कभी तुम हाथी थे कभी घोड़े थे कभी पक्षी हुए कभी वृक्ष बने कभी स्त्री कभी पुरुष कभी सुंदर कभी कुरूप न मालूम कितने रूप तुम्हारा बादल ले चुका है तुम कुछ नए नहीं हो यही तो पूरी की पूरी भारत की और बाद न मालूम कितने रूप लेता रहा। दया ने बड़ा मीठा प्रतीक चुना है बिन सत बादबस और जैसे हवाओं के झोंके बादल को बदलते रहते नभ में न भांति इमिन दीसत कालबस तब तो ना उपजे शांति और इसी तरह आदमी धक के खा खा के मौत के कभी कुछ बन जाता कभी कुछ बन जाता और जब तक ये होता रहेगा तब तक शांति कैसे संभव है जब तक तुम थिर नहीं शांति कैसे संभव है जब तक ये हवा के झोंके बंद नहीं होते तब तक तुम कैसे आनंद को उपलब्ध हो सकते हो तो न कितने कितने रूपों में तुमने दुख रहे, कभी पुरुष की तरह और तुम दुखी दुख पाते रहे हो ये सारी योनिया दुख योनियां हैं मौत के बाहर होने की विधि है दया हो थोड़ा हो थोड़ा होश साधो, हो साधने का अर्थ है जाग कर देखो कि मैं शरीर नहीं हूं हो साधने का अर्थ जाग कर देखो कि मैं मन नहीं हूं होश का अर्थ है जाग कर देखो कि मैं केवल साक्षी भाव मैं सिर्फ साक्षी मात्र, जैसे ही ये होश साधने लगेगा तुम पाओगे कि मौत तुम्हारे शरीर को डमाडोल कर देती तुम्हारे मन को भी डमाडोल कर देती लेकिन तुम्हारे साक्षी भाव वहां मृत्यु नहीं पहुंचती और जहां मृत्यु नहीं पहुंचती वहीं परमात्मा का वास है जहां मृत्यु नहीं पहुंचती वहीं सत्य का निवास है जहां मृत्यु नहीं पहुंचती उसी चैतन्य दशा को हमने मोक्ष कहा मोक्ष कोई भूगोल में नहीं है में सोचना कि कहीं भूगोल में मोक्ष है कि कहीं किसी ना किसी दिन वैज्ञानिक पहुंच जाएंगे अपने यानों को लेकर और मोक्ष को खोज लेंगे। मोक्ष तुम्हारी अंतरदशा का नाम है भूगोल नहीं तुम्हारे चैतन्य का आकाश जिस दिन तुम जानने लगे जागने लगे कि आकाशदा वही का वही है बादल बनते मिटते आकाश वहीं का वही और हवा के झोंके भी बादलों का रूप बदल पाते हैं आकाश का रूप नहीं बदल पाते आकाश का क्या रूप बदलेंगे आकाश पर हवा के झोंकों का कोई असर नहीं है हवा बहती रहती चलती रहती आकाश अछूता खड़ा रहता कुरा अस्पर्शित जैसे बाहर आकाश है ऐसे ही भीतर आत्मा है आत्मा भीतर के आकाश का नाम है आकाश बाहर फैले हुए आत्मा का नाम है जिस दिन बीच में शरीर की धारणा टूट गई कि अम्ह मिलन या ईश्वर मिलन या जो भी नाम तुम्हें रुचि कर हो एक बात ख्याल में रहे जब तक इस आकाश की प्रती ना होगी तुम सांत्वना हो सकोगे न उपजे शांति इसलिए तो शांति पैदा नहीं हो रही तुमने बादल से अपने को एक समझ रखा है और बादल प्रति बदल रहा है तो तुम रो रहे हो अभी बदला फिर बदला फिर बदला अभी सोचते से सब ठीक जा रहा है और क्षण भर नहीं लगा और सब गड़बड़ हो गए निस्दिन मन भरमाए है माया का अनुराग दुनिया को तजना भला शीतल हो यह आग ये जो आग है तभी शीतल होगी जब तुम जाग के शांति का एक ही उपाय है कि तुम किसी भांति उसको खोज लो जो सदा से है और जिसका कभी कोई रूपांतरण नहीं होता पहले पंख बंद हुए निबंध अब छंद हुए जब तुम्हारी वासना के फैले पंख बंद हो जाएंगे तुम और वासना के जगत में ओड लाना चाहोगे जब तुम्हारे विचार के कौओ की कांव का शांत हो जाएगी जब तुम जान लोगे कि ये मैं नहीं मैं सिर्फ दृष्टा मात्र साक्षी मात्र नहीं है जब ये आनंद तुम्हारे भीतर उठेगा तो सिर्फ आत्मा में रहेगा ये तुम्हारे मन पर भी फैल जाएगा ये मन को भी रंग डालेगा ये तुम्हारे शरीर पर भी फैल जाएगा ये तुम्हारे शरीर को भी रंग डालेगा ये तुम्हारे शरीर के बाहर भी उछल उछल के दूसरों को भी रंगने लगेगा इसलिए तो बुद्ध के पास इतने लोग रंग गए महावीर के पास इतने लोग रंग गए उनके पास जो आया रंग गया एक बार इसका पता चल जाए तो ये तो अपूर्व संपदा है अनंत स्रोत टूट गया पैमाना अंजुली भर पीऊंगा जीवन जल मनमाना विराट सागर को पीने की कोशिश कर रहे हो भर नहीं पाता मन जिस दिन शरीर और मन छूट गया पैमाना टूट गया उस दिन तुम सागर में हो मैंने सुना है यूनान का फकीर डायोजनीस सब छोड़ दिया वस्त्र भी छोड़ दिए महावीर जैसा नग्न हो गया पश्चिम में महावीर के मुकाबले एक ही आदमी हुआ है डायोजिनिस लेकिन एक छोटा सा पात्र उसने अपने पास बचा लिया था जल इत्यादि पीने को एक दिन प्यासा नदी की तरफ जा रहा है अपने पात्र को लेकर पहुंचा है तट पर अपने पात्र को साफ कर रहा है कि पानी पिए तभी एक कुत्ता भागता हुआ आया प्यासा मैं भी क्या पात्र में उलझा बैठू फेंक दिया पात्र उसने कहा पात्रब कु बिना पात्र के मजे से गुजार रहा है तो मैं क्यों पात्र से बना इसको साफ करो ये करो वो करो पंचायत चोरी का भी डर रहता रात सो तो एक दो दफा देख लेना पड़ता टटोल की कोई ले तो नहीं गया उसने पात्र उसी वक्त फेंक दिया और कुत्ते को सांग दंडवत के तुम भार हो गए तुम जीवन के सागर में उतर गए शून्य के धनुष पर समय का सरधर वेद दिया अक्षर को मुक्त हुआ अक्षर शून्य के धनुष पर समय का सरधर वेद दिया क्षर को मुक्त हुआ अक्षर शून्य के धनुष को साधना है और समय का तीर शून्य के धनुष पर रख के छोड़ देना है ताकि तुम समय से मुक्त हो जाओ और समय तुमसे मुक्त हो जाए वेद दिया अ को मुक्त हुआ अक्षर और जैसे ही तुम्हारा बोध क्षर को बेध देता है वैसे ही तुम्हारे भीतर जो अक्षर है आकाश है या मिलना किस काम का अगर दिल न मिले क्या लुत्फ सफर से हो जो मंजिल न मिले वस्त दरिया में गर्क होना अच्छा इससे कि करीब आके साहिल न मिले जो लोग बिना इस अंतर आकाश को जाने जी रहे हैं बेहतर हो वो डूब जाएं क्योंकि किनारे के पास आके भी उनको किनारा मिलने वाला नहीं मिलना किस काम का अगर दिल न मिले अगर भीतर का अंतर्तम अगर भीतर की आत्मा ना मिले क्या लुत्फ सफर से हो जो मंजिल न मिले चल तो तुम रहे हो बहुत दिनों से यात्रा तो बड़ी पुरानी हो गई मंजिल की कभी करीब और जैसी करीब आते हो पता चलता है कोई साहिल नहीं कोई किनारा नहीं जैसे स्थिति हटता चला जाता है तुम पास आते हो और हट जाता दूर ऐसी मृग मरीचिका जैसा है जीवन इससे तो बेहतर डूब जाना है मगर अगर डूबने की हिम्मत हो तो मिलना भी हो जाता है डूबने का साहस हो तो तुम्हें कोई परमात्मा को पाने से रोक नहीं सकता क्योंकि जो डूबने को तत्पर है उसका अर्थ हुआ उसने मौत को अंगीकार कर लिया वो कहता है, मैं मरने को राज सन्यास का यही अर्थ है सन्यास का इतना ही अर्थ है सराय से ज्यादा ऐसे ना समझूंगा मुझसे लोग पूछते हैं सन्यास का क्या अर्थ मैं उनसे कहता हूं संसार में संसार को सराय की भांति मानना सराय की भांति जानना रहोगे तो यहीं रहना तो यहीं है जाओगे भी कहा लेकिन एक ढंग है ऐसा रहने का कि यहां रह के भी यहां से मुक्ति हो जाती सराय की भांति पूर्वक दया हो होशियार पर मुलाकात और हर खाली कोने में गमले मत धरो कोई घड़ी ऐसी भी होनी चाहिए जब तुम अपने देवता से बात करो देवता नीरवता में आते और मन जब शोर करता है वे चुपके से लौट जाते नीरव बनो थोड़े शांति के क्षण खोजो थोड़े निर्विचार में उतरो कभी कभी शांत बैठे बैठे कुछ ना करते हुए अचानक तुम पाओगे धन्य हो उठे प्रसाद वरसेगा परमात्मा तुम्हें सब तरफ से घेर लेगा यह कुछ तुम्हारे करने की बात नहीं है कुछ ऐसा नहीं कि तुम बड़ा व्यायाम करोगे तब ये होगा कुछ करने को ना हो बैठ गए बगीचे में वृक्ष के तले के नदी के तट पर कि रात खुले आकाश के नीचे चांतारों के पास बैठ गए कुछ ना किए खाली बैठे रहे नीरव विचार आएंगे जाएंगे आने जाने दिए उनमें ज्यादा रस न दिए न पक्ष में न विपक्ष में आए तो ठीक ना आए तो ठीक जिससे राह चलती है शोरगुल भी होता है ऐसा होने दिया तुम अपने दूर तथस्थ भाव में रहे खाली बैठे रहे कभी कभी ऐसा होने लगेगा एक क्षण को विचार ठहरे होंगे उसी क्षण तुम पाओगे उत्तरी किरण अंधन ऐसा हो रहा है कि तुम जब चाहो जब चाहो तब आंख भी बंद ना करो तो भी परमात्मा तुम्हें घेरे रहता है तब हर चीज उसी की मौजूदगी बन जाती है और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक जानना अभी मंजिल नहीं मिली और मंजिल पानी मंजिल का अर्थ इस भांति परमात्मा को पाना है कि छूटने का उपाय न रह जाए इस संसार को तो क्षण में विनसने वाला जानना विनस जाए छिन्न एक में दया आज में तुम चलो दया होशियार आज इतना ही